वादे व्याख्या हे आत्म के सर्व विद्या हमको आपकी कृपा से अनु परमोत्तम बुद्धि के साथ वसु वस्तु कर यह वाणी यज्ञ बोध और पूजनीय आपके विज्ञान की कामना हो जिससे हमारी सब मूर्ख का नष्ट हो और हम महात्मा युक्त हो पदारा पवित्र स्वरूप और पवित्र करने वाली सत्य भाषा में मंगल कारकवाणी ना विद्याणी वा सर्वोत्कृष्ट अन्ना के साथ वाजी सर्वोत्तम क्रिया विज्ञान वाणी यज्ञास्त्र बोध और पूजनीय आर विज्ञान की वस्तु कामना इत होम बुद्धि के साथ वस्तु निधि वेद सज्जनों मात्र शक्ति आज वेद मंत्र में उत्तम वाणी की प्रार्थना की गई है वाणी को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को वर्ण ज्ञान, अक्षरों का विज्ञान प्राप्त करना पड़ता है सरस्वती जी ने एक बात कही कि बालक जब बोलने लगे तो उसको माता पिता आदि सिखाएं जैसे कि पै का स्थान होठ है तो माता पिता उसको सिखाएंगे पिताजी को कहां से बोलते हैं से तो पिताजी तो जो जो अक्षर वर्ण जहां जहां से बोला जाना चाहिए उसको वहां वहां से बच्चे को बोलना सिखाना चाहिए की परंपरा में वाणी को शुद्ध करने का व्याकरण की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं किया जाता आप भी देखेंगे मैं भी देखता हूं जो बिल्कुल बेतुकी अंग्रेजी बोले वो बहुत बड़ा पवित्र विद्वान है बहुत भाषा का जानने वाला है बिना सिर पैर की अंग्रेजी जो बोले एक लड़की थी वो अंग्रेजी सीखने जाती दिल्ली मैंने कहा बताओ जी रेणु जी क्या बात है सीखते कि स्वामी जी क्या सीखती है? सीखते के हैं सीखते क्या है जो सबसे उल्टा सी सीधा उच्चारण करें उसको ठीक माना जाता है अब बताओ कैसी सीखें इसको अक्षरों का पता ही नहीं चलता क्या बोला वो ठीक माना जाता है यहां तो एक एक अक्षर को एक एक वर्ण को आधी मात्रा को भी इधर उधर हो जाए तो दोष माना जाता था वैदिक परंपरा में और ये जो विदेशी लोगों ने इतना उसका सत्यानाश किया कोई सरपैर नहीं वाणी का फिर कहने लगे सुधार लो सुधार ले क्या यह तो परंपरा है उन बिगड़ी हुई परंपरा को लोग जो है बोलते और चलते जाते ये माताएं बालक को क्या सिखाती हैं आजकल ऊन का ही परंपरा वाला अनुकरण वही बोलना वही लिखना और उस बच्चे को सौभाग्यशाली समझते हैं जो उल्टी सी चीज़ सीखता रहता है अच्छा छोटी छोटी लड़कियों को नचाते हैं ना आजकल या नहीं नचाते छोटी छोटी लड़कियों को छोटी छोटी लड़कियों को और मैंने देखा वहां मैं बंबई में भी देखा दिल्ली में भी देखता हूं अच्छा वो लड़की तो छोटी छोटी और कपड़े ऐसे पहना रखे जैसे इसका अब विवाह विवाह आपने नहीं देखी क्या आज एक रेस्त जा रही है और इसका विवाह मेरा कपड़े आकार प्रकार आभूषण ऐसे उसको पहना रखे छोटी छोटी लड़की तो इन मूर्खों की परंपरा से टकराना ही पड़ेगा चाहे तो कुचले जाओ और आप भी अंधे के पीछे अंधे चलो और या टकराओ बोलो क्या करोगे टकराने का अर्थ या नहीं कि उसके तो माथे में टक्कर मार अब कई बार वक्ता का विव्राई नहीं समझते किसी ने कहा थ किया करो मेहनत किया करो परिश्रम किया करो कल्याण हो जाएगा और उस व्यक्ति ने सुन लिया भाई परिश्रम करो खूब मेहनत किया करो उसने तो तो कहा अच्छा हां वो फावड़ा लेके या वो कुदाल लेके छत को फाड़ने लग गया तो क्या करें पुरुषार्थ कर रहा हूं पुरुषार्थ तो हमारा टकराने का मतलब ये है कि बुद्धिपूर्वक अज्ञान को मिटा के रखना असत्य को अन्याय को हटाना संगठित तो होकर बुद्धिपूर्वक उचित उपायों से उसको हटाना तो वाणी का जो उच्चारण का जो प्रयोग है प्राय अशुद्ध हो जाता है फिर कितना ही जोर लगाते जाओ जो तब भी शुद्ध नहीं हो पाता हमने अशुद्ध बोलना सीखा गांव में रहकर हमने हरियाणी की क्या है कैसी भाषा है कोई हरियाणी का है जी क्या बोलते हैं उसको यहां को क्या बोलते हैं और वहां को क्या बोलते हैं और कहां को क्या बोलते हैं और जहां को क्या बोलते हैं तो आड़े उड़े जड़े कड़े <laughs> ये भाषा सिखाएगी हमको तो अब थोड़ी सी ऐसा वधानी हो जाए तो ये ही निकलने लग जाएगी वो संस्कार बन गए उनको हटाने के लिए टक्कर लेनी पड़ती है जो कुछ हमने सुधार किया बहुत मैटी टक्कर ली है जब थोड़ा सा सुधार कहीं कहीं से होया होगा अशुद्ध हो जाती है भाषा यदि माताएं बच्चे को सिखा दे तो वो शुद्ध ही बोलता चला जाएगा रटने की आवश्यकता नहीं उसका उच्चारण जो होगा तो ही होगा वेद को शुद्ध बोलेगा और आंध्र प्रदेश आदि दक्षिण भारत में अब भी यह परंपरा देखी गई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वो यहां काम करता है कभी एक दिन भी विद्यालय में नहीं गया हमारे यहां पढ़े लिखे से शुद्ध बोलेगा वो वहां का पाठ देखना वो ब्रह्मचारी पाठ करते हैं ना ईशावास्यम श्यम ओ ए बड़ा बड़े को बड़ा छोटे को छोटा तालबे को तालब्य दंते को दंते शकार को वो ऐसे बोलते चले जाएंगे और सभी में बिल्कुल मैं देखता हूं कि क्या बोल रहे हैं। ए आ गई तो ए इतना ही उच्चारण करेंगे छोटी ई आई तो छोटी ई जैसे हम बोलते हैं ना राम राम आता है हम क्या बोलते हैं राम आता है क्या बोलते हैं मैं को क्या किया हमने हजंत बना दिया राम आता है वो ऐसा नहीं बनेगा राम आता है मैं मैं बोलेंगे देवदत्त है, आता है ऐ बोलेंगे वो हिंदी में हमने उल्टा अभ्यास किया ऐ को उड़ा दिया राम ने लक्ष्मण ने ऐ को बोलते ही तो पाव का सरस्वती सरस्वती वाणी का नाम है या? शास्त्र से विशुद्ध व्याकरण से विशुद्ध सत्य करने से विशुद्ध वो सरस्वती वाणी का नाम है और स्वामी गांधी का नाम भी की थे क्या लगता है जी तो फिर स्वामी सरस्वती स्त्री गए पूर्ण है। तो स्वामी गांधी स्त्री लोगों थे क्या सरस्वती संप्रदाय का नाम है वहां पर शंकराचार्य जी काल में लगभग लग जहां तक मुझे याद है शायद दस संप्रदाय दस संप्रदाय सन्यासियों के थे और उनमें से एक संप्रदाय था सरस्वती एक संप्रदाय साधुओं का और वह सरस्वती संप्रदाय के साधु से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संन्यास लिया था इसलिए नाम था सरस्वती तो यहां सरस्वती व्याकरण की दृष्टि से सत्य भाषण की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से वो पाव कहा पवित्र वाणी और पवित्र करने वाली वाणी पवित्र वाणी हो स्वयं और दूसरे को पवित्र करने वाली हो अच्छा आजकल आप मुझे झूठ कौन कौन बोलते हैं आज खड़ा करके बताओ अब देखो वो जो सत्य के ग्रहण करने या सत्य के छोड़ने वो दिताली बात नहीं रहेगी वो तो मानी मानी में रहता ये प्रश्न नहीं पूछा कम बोलते प्रश्न उतना ही उत्तर दो को तो ये तो सिखाते हैं आप उत्तर देखो तो देखिए यह पढ़ना लिखना ही जानता एक व्यक्ति ने कहा आम के पेड़ कहां हैं उनका कथनार तो फिर कथनार होता ना पेड़ मामा शिकार के शब्द ऐसे लगभग हैं आम भरा ना तृष्टे कोई ना चष्टे कहता कि दृष्टि ने का तो आम के पेड़ का कहता है जामन तो यह खड़ी है यह खड़ी ना दामन तो इसलिए उत्तर वो दिया करो मैं प्रश्न पूछने वाले ने पूछा हो और सीख लो तो पालका ने सरस्वती जो है करण की विशेष शुद्ध और वो सत्य भाषण से भी युक्त होनी चाहिए आप प्रतिज्ञा लेकर चलो और अभ्यास करो सत्य बोलने का घरों में करो पहले घरों में सत्य बोलने का अभ्यास करो पति पत्नी नियम बना लो कि हम आपस में दोनों वोट नहीं बोलेंगे दो का नियम पहले निभाओ फिर एक दो सदस्य को उड़ ले लो इनके साथ भी जरूर बोलेंगे फिर चार पांच को ले लो फिर सारे परिवार के साथ सत्य बोलने का संकल्प कर लो फिर परिवार के साथ बोलने लगे तो फिर पड़ोसी के साथ फिर मोहल्ले के साथ फिर नगर के साथ प्रांत के साथ फिर पूरे भारत के साथ फिर पूरे विश्व के साथ ऐसे सत्य बोलने का अभ्यास करो। अगर आप में से ऐसे पति पत्नी कोई है जो कभी भी आपस में झूठ ना बोलते हो पति पत्नी ऐसे कोई है आपस में तो झूठ कभी नहीं बोलते हैं हो है अब वो उसकी ओर देखती है जो उसकी ओर देखती है तो परमात्मा से जो, जो प्रार्थना तो कर रहे हो पाप का पवित्रवाणी के झूठ बोलते हो घर में प्रार्थना ही है करने का ढंग नहीं है गलत बात है ऋषि जो मान्यता मानी नहीं वो मानी है पहले पूरा पूरा परिश्रम करो असत्य वाणी को छोड़ने का पूरा परिश्रम करो परिश्रम खूब करो फिर परमात्मा से प्रार्थना करो एक पुस्तक में पढ़ रहा था वाणी का उपयोग उस लेखक का भाव सुनाता हूं वो कहता है यहां पर झूठ बोलना चाहिए यहाँ पर झूठ बोलना चाहिए और मां बात का प्रमाण दे दिया ना मृत्यु काल आए जो झूठ बोलो ब्यो म झूठ बोलो गुहा होता है ना पर झूठ बोलो और धन की रक्षा के लिए झूठ बोलो धन की रक्षा के लिए झूठ बोलो इन महा भारत का दिया उसने अब ये लिख की क्या जरूरत थी सारी दुनिया पहले झूठ बोलो अब भले मृत्यु तेरा दिमाग क्या कर है जब ये सारा जीसा झूठ बोल है तो क्या पुष्टि करने जाए कि इस बात को लग रहा है पागल पागली का नाम है वो पागल कर दस वो पागल हुआ दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ ऋषि ऐसा तो नहीं हैं महाभारत में मिलावट है नब्बे प्रतिशत मिलावट है तो क्या महाभारत का प्रमाण दे रहा प्राण के आधार पर महाभारत में लगभग ढाई हजार के लगभग श्लोक है एक पुराण के आधार पर और स्वामी दयानंद संजोति के आधार पर दस हजार श्लोक है के लाख के लिए वोट सलोग है तो नब्बे प्रतिशत मिलावट है महाभारत का प्रमाण दे दिया ऋषि ने लिखा था ये महाभारत है जो जब छह आठ पुराने के थे और ये कह दिया कि विवाह के काल में झूठ बोलो धन की रक्षा के लिए झूठ बोलो सारी दिया बोल बोल दुनिया झूठ बोल दिया तू और झूठ बोलना सिखाता मर्ग यह दुनिया से झूठ बोल रहे चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति से झूठ बोल रहे सन्यासी भी झूठ बोलते और तो बात क्या और यह पुष्टि कर रहे हैं यहां झूठ बोल करो यह वाणी का उपयोग है जी ये कहना था झूठ कई मत बोलो जो झूठ बोलता है वह कमजोर है स्वामी समरपालन जी थे बड़े विद्वान थे बोलते थे बहुत देखे हूं कभी सुने हूं ऐसार में हम गए तो मंडी बात है तो वो स्वामी अग्निंदम थे उसने ये पक्ष ले लिया कि झूठ बोलना अच्छी बात है इन इन जगह पे मैंने कहा नहीं सदा सत्य बोलना अच्छा हो तो कमजोरी स्वामी जी के पास पहुंच गया हूं स्वामी जी मेरा पक्ष तो यह है कि सदा सत्य बोलना चाहिए और इनका पक्ष है कि झूठ बोलना जरूरी है उनका भाई सत्य बोलना ही अच्छा है यह पक्ष है सिद्धांत झूठ बोलना कमजोरी है और उनको धन सिद्ध कम को झूठ बोलो सहारे के सारे झूठ बोलेंगे अब समय हमारा समाप्त होता है तो सरस्वती हो अन्ना को दिलाने वाली और आगे बहुत बातें इसमें और बुद्धि उत्तम बुद्धि के साथ हो दि आदि विशेषण लगाए हैं ऐसी ऐसी वाणी हमको व्याकरण की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से परमात्मा पवित्र वाणी हमको मिले और वाणी पवित्र होती है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर मन पर सब कर्मों पर पड़ता है आपस में संबंध होता है दिल में जैसी वाणी बोलित्रोगे वैसे विचार बनेंगे आपके जैसे विचार बनेंगे वैसी वाणी बोलोगे आप अब इसको यहीं पर बयान दिया जाता है